इसमें सिद्धांत कहता है जो सृष्टि अन्य अन्य स्थान पर अन्य, अन्य अन्य प्रकार में सब कहा गया है उसमें का तात्पर्य नहीं है जैसे कि दृष्टांत देता है प्राण संबाद अन्यत्र, अन्यत्र अन्यत्र अन्य प्रकार से कहा गया है प्राण संवाद तो ये प्राण में जैसे वो कथा कहा गया है आख्यायिका में तात्पर्य नहीं हो तो प्राण का वैशिष्ट प्रतिपादन करने में इसी प्रकार की जहाँ वे श्रुति में सृष्टि का कथन हुआ है ये सब सृष्टि में तात्पर्य नहीं है अपितु ऐक्य बोधन में तात्पर्य है है इसको टीका में पंचम पंक्ति में है क्वचि विवधमा स्वयम है निर्णेत अशक्ता प्रजापतिम उपगता यन उत्क्रान्ते शरीरम इदम पापीठतरम इव तिष्ठति भवति इति ठतिम प्रवास शूयते क्वचि तो स्वातंत्रेण तो सिद्धांत यहाँ कहना चाहता है कि ये जो प्राण आख्याय का सब आया है वो अलग अलग होने से ये इसमें तात्पर्य नहीं है तो इसी को सिद्धांत दिखाता है कोचित विवादमाना नाम प्राणानाम प्राणानाम बहुवचन अर्थात <coughs> तो इंद्रिया में प्राण इंद्रिय के साथ सब जो विवाद करते हैं विवादमाना नाम अर्थात विवादम भीव, कुरवाण विवाद करते हुए प्राणा स्वयमे निर्णय तुम अशक्ता स्वयं ये निर्णय नहीं कर रहे हैं तो, स्वयं निर्णय तुम अशक्ता स्वयं निर्णय नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं करने से कहीं तो प्रजापतिम उपगतान तो ये प्रजापति के पास फिर गए और प्रजापति ने उनको कहे यते शरीरम इदम पापीष्ठतरम इव तिष्ठति जो आप लोगों से शरीर छोड़ करके निकल जाने से यह शरीर पापीष्ठतरम पहले तो पापिष्ठ है शरीर और ये चला जाने पर पापीष्ठ तर हो जाएगा अस्पृश्य हो जाएगा स वह श्रेष्ठ होती स वह वह अर्थात युष्मा का मध्य निर्धारण षष्ठी वो आप लोगों का मध्य में श्रेष्ठ होगा इति तेन तेन प्रजापतिना उक्ता न उक्ता प्राणा प्रवास प्रजापति ऐसे कहने पर ये प्राण सब एक एक करके उनका प्रवास प्रवास अर्थात बाहर निकल गए शरीर छोड़ करके श्रूयते कहीं तो इस प्रकार सुना जाता है प्रजापति कहने पर ये लोग परीक्षा करते हैं और क्वचित तो स्वातंत्रेन स्वातंत्रण अर्थात प्रजापते है कथनम बिना प्रजापति नहीं कहने पर भी अपने अंदर में विचार करके कैसे दिखाते हैं यन उत्क्रांत शरीरम इदम पतती स न श्रेय आलोच्य प्रवासों व्यपदिश्यते जो बाहर निकल जाने से यशमिन उत्क्रांतें सति सप्तम जिसका बाहर निकल जाने पर शरीरम इदम् दम पतती ये शरीर गिर जाता है गिर जाता है अर्थात नाश हो जाता है स नह न अर्थात आसमान हम लोगों का मध्य में श्रेयांग इस प्रकार की वो स्वयं आलोचना करके प्रवास हो व्यपिश्य एक एक बाहर जाते हैं कहीं प्रजापति कहने पर और कहीं स्वयं आलोचना करके और क्वचित पुनर् वाक् चक्षु श्रोत्र इति मुख्य प्राणातिरिक्त चार शूयते कहीं तो मुख्य प्राण से भिन्न चार सुनाए जाते, है। जाते हैं वाक चक्षु मन श्रोत्र वाक चक्षु श्रोत्रं मनासी ये श्रोत्र मनांस ये चार मुख्य प्राण से अतिरिक्त सुनाए जाते हैं अर्थात यही भी बात करते हैं और क्वचित पाठ संशोधन करना है कोचित तो गाद कोचित एक आधा तो चाहिए आगे तो, तो गा तो दिया हो गया कोचित में एक कोचित आगे तो है ना तो कोचित एक आधा तो पहले से चाहिए आगे तो गा तो कोचित तो गा दे आकार काटना है तो एक आधा तो भी बनाना है तोगादयो तो अपि इति एवं विरुद्ध अनेक प्रकारेण अस्ति संवादश्रवण अस्त तो चार कहा गया वाक चक्षु श्रोत्र मन अर् तोगादयो अपि त्योगा ये भी है ऐसा कहा गया इति एवं विरुद्ध अनेक प्रकारेण अस्ति अस्थ अनेक प्रकार संवाद कहीं अलग प्रकार से कहीं अलग प्रकार से अस्थी इतिहा तो इतिहास श्रूयते भाष्य में श्रूयते तो भाष्य में तृतीय पंक्ति में कहा श्रूयते तो उसका पहले कहा था कि अगर प्राण संवाद आख्यायिका अगर यथार्थ होता वास्तव होता ऐसा अगर घटना घटता तो सारे शाखा में एक प्रकार की कथा सुनाया जाता तो किंतु नहीं सुनाया जाता है कहते हैं तो अश्रोश्य विरुद्ध नहीं नहीं सुनाया जाता सर्व सर्वशाखा विरुद्ध अनेक प्रकारेण न नश्रोषियत भाष्य में विरुद्ध नहीं सुनाया जाता किंतु श्रूयते तो विरुद्ध सुन सुनाया जाता है इसलिए ये वास्तव नहीं है अच्छा टीका में प्राणसंवाद श्रुति नाम मिथो विरोधात नास्थिर स्वास्थ्य स्वार्थे प्रामाण्यम इतिपस इसलिए प्राण संवाद श्रुतियों का मिथो विरोधा विरोधात परस्पर का विरोध होने से नास्ति स्वार्थे प्रामाण्यम स्वार्थ में उनका प्रमाण प्रामाण्य नहीं है अर्थात वो सब प्रमाण नहीं होते हैं वो वाक्य इतिपसंग्रते उपसंहार करते हैं अर्थात दृष्टांत का उपसंहार करते हैं भाष्य में तृतीय पंक्ति में अंतिम में तस्मात न तादर्थ्यम संवाद श्रुती नाम जो संवाद श्रुति है ये सब तादर्थ्य उनमें नहीं है अर्थात तो जो अर्थ सुनने से पता चलता है उसमें उनका तात्पर्य नहीं है टीका में उक्त दृष्टानताुरोधात उत्पत्ति न विवक्षितार्था उक्त दृष्टान्त अनुरोधात प्राण आख्यायिका दृष्टांत दे करके सिद्ध किए कि वो स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है ये हो गया दृष्टांत ये दृष्टांत दृष्टांत के आधार पर उत्पत्ति विवक्षितार्थानि उत्पत्ति वाक्य जो है वो भी विवक्षित अर्थ जो उसका साक्षात सुनाया जाता है वो अर्थ नहीं है अपनी न विवक्षितार्थानी वो भी श्रुत अर्थ में तात्पर्य नहीं है जो अर्थ सुनाया जाता है उसमें उनका तात्पर्य नहीं है उसके लिए हेतु है कहते हैं क्वचित आकाशादिक्रमेण सृष्टि क्वचित अग्नियादि क्रमेण क्वचित प्राणादिक्रमेण इति एवं आगे पाठ संशोधन करना है इति एवं परस्पर आगे पराहति परस्पर र के आगे आ है ना रै रह के पर में ऊपर में लिखना है पर तो बाकी हो जाएगा परस्पर पराहती परस्पर परस्पर पर आहती पराहती अर्थात विरोधन दर्शन क्वचि आकाशाद्रमेण सृष्टि किस श्रुति में आकाशाद्रमेण सृष्टि कहा गया भाई भाई। आ, पहले तस्मा ये तस्द आत्मन आकाशस आकाशावायु वायुरग्नि इस प्रकार के तैतरी में कहा गया और क्वचि अग्नियाद्रमेण तत्ज तद तद्यत तत्जो तद असृजत ये कह गया है छंदो में अग्निधिक्रमेण पहले तेज की सृष्टि हुई ये छादोग्य में कहा गया और कोचित क्वचित प्राणाधिक्रमेण पहले आत्मन प्राण ये प्रश्नोपनिषद में कोचित क्वचित प्राणाधिक्रमेण ये प्रश्न उपनिषद में इस प्रश्नोपनिषद में षष्ठ प्रश्न में, में आया है तो, और कोचित क्वचित अक्रमेण कहीं तो क्रम नहीं कह गया ये ऐतर में कह गया अम्भो मरीच मर आपह इस प्रकार की कहा दिया गया तो एक ही साथ ये सब का सृष्टि हो गया अक्रमण तो ये बाकी तीन जगह में तैतर्य छांदोग्य प्रश्न ये सब में क्रम से कहा गया और अतरह में कोई क्रम नहीं है युगपथ एक साथ उत्पन्न हो गया इति एवं एवं मतलब अनेक प्रकार परस्पर पराहति दर्शनात परस्पर का विरोध सब करते हैं तो दर्शनाथ भाष्य में चतुर्थ पंक्ति में तथा उत्पत्ति वाकयानी प्रत्येतव्या जैसे प्राण संवाद श्रुतियों का तात्पर्य स्वार्थ में नहीं है तथा उसी प्रकार उत्पत्ति वाक्यानी जो सृष्टि को कहने वाले वाक्य वो भी प्रत्येतव्या ज्ञातव्यानि ऐसे जानने योग्य हैं उनमें भी स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है अभी पूर्व पक्ष कहता है प्रतिकल्प टीका में तो ये पुराण में आता है कि ये काको भूषण कथा का एक आता है रामायण में वो कहते हैं गरुड़ को कि हम तो 27 कल्प देख लिया और प्रतिकल्प में ये थोड़ा अलग अलग होता है तो गरुड़ कुछ को सुनाता है तो काकोभूषण कहते हैं वो उस कल्प में ऐसा था इस कल्प में थोड़ा अलग है तो प्रतिकल्प कल्प ये सृष्टि थोड़ा भेद हो जाता है तो प्रतिकल्प में भेद होता है पूर्व पक्ष वो कहता है अभी क्योंकि सिद्धांत सुना दिया कि ये सब देखिए कथा में भेद आता है इसलिए ये सब तात्पर्य वास्तव नहीं है क्योंकि वास्तव घटना होगा तो एक ही प्रकार की होगा तो पूर्वपक्ष कहता है टीका में प्रतिकल्प सृष्टिभेद से इष्टवाद उप्तश्रुतिना प्रतिसर्गम्यवाद व्यवस्था अर्थवत्व सी संकते प्रतिकल्प सृष्टि भेद से इस प्रतिकल्प में सृष्टि में भेद होगा कुछ कुछ परिवर्तन ये होगा होने से उक्त श्रुति नाम ये आप लोग जो लोग पढ़े होंगे इसको आप पढ़े हैं ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम तो इसका क्या है हॉकिंग्स का वो प्रसिद्ध किताब है उसका क्या हॉकिंग्स ब्लैक होल के विषय में तो वो, वो मतलब सृष्टि के विषय में वहाँ अंतिम में कहता है कि इसमें भी एक अर्थात वो इक्वेशन दे दिया दे करके कहता है कि इसमें भी एक फैक्टर ऑफ सृष्टि है अर्थात कहते हैं ना कहीं भी कुछ चीज़ बनाते हैं जैसे एक ब्रिज बनाएंगे कहेंगे उसका इतना लोड होना चाहिए ये लोड इतना के अनुसार डिजाइन करने बाद भी वो लोग और एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी डालेंगे अर्थात जितना मोटाई होना चाहिए उसमें कहेंगे उसमें और थार्टी परसेंट डालो अधिक रखो ये क्यों अधिक रखता है कहते तो इसको कहते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी अर्थात हमको पता नहीं ऐसा कुछ हो सकता है इसी प्रकार की ये कहता है कि ये जगत इसी प्रकार की सृष्टि होगा और इसी प्रकार की लय होगा सृष्टि होने का समय में ये जो फल है अमृत ये वृक्षों से नीचे गिरेगा और जो काँच का जो ग्लास होगा वो अगर टेबल में है अभी सृष्टि खुलता है ऊपर से गिरेगा गिर करके टूट करके टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा जब फिर सृष्टि के अर्थात जब प्रलय आरंभ होगा अर्थात तो विपरीत तो गति होगा तब तो क्या होगा जो ग्लास टुकड़ा टुकड़ा होकर के नीचे गिरा है वो सब पास में आएंगे ऊपर उठेंगे जा के टेबुल में रहेंगे ऐसा उस समय में होगा तो अर्थात उस समय में तो पृथ्वी नहीं रहेगा कि होगा अर्थात कहने का तात्पर्य कि सब विपरीत दिशा में चलेगा अभी जैसा चल रहा है तभी तो, तो जाकर के प्रलय होगा प्रलय होगा तो मतलब अभी खुल रहा है उसमें बंद होगा जो सब शक्ति अभी विपरीत दिशा में ठेल रहे हैं उस समय में वो सब मतलब एक दिशा को ठेलेंगे उसे पूरा विज्ञान बताता है वो कहता है कि इसमें भी हम जितना इसको प्रमाण करते हैं इसमें और एक फैक्टर ऑफ अनसर्टेंटी है अर्थात इसमें कुछ एक चीज रहता है जो कि प्रति सृष्टि में भेद कराएगा तो जो ये ऋषि लोग कहते हैं पुराण में इसी को ये लोग सिद्ध करते हैं और वो आज का दिन में पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक वो शायद अभी नहीं है तो सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों कहते हैं जो ये बात ऋषि लोग कब से कहेंगे प्रतिकल्पों में ये सृष्टि में थोड़ा थोड़ा भेद आएगा बहुत ज्यादा नहीं होगा किन्तु तो वो उधर शायद उसको कुछ 1.5 परसेंट ऐसा कुछ का है अर्थात प्रतिकल्प ये भेद होगा सृष्टि में तो है ये बात ये कहते हैं भगवान भी मानता मानता नहीं नहीं था, था नहीं कुछ है। है। वो पूर्व तो पक्ष कहता है कि सृष्टि भेद से प्रतिकल्प में सृष्टि का भेद ये इष्ट है होने से उक्त श्रुति नाम भी प्रतिसर्गम अन्यवात्म ये जो श्रुति आप कहते हैं श्रुति में अन्य अन्य दिखता है वो सब ठीक है इसी प्रकार की कल्प कल्प लेकर के अन्य हो जाएगा होने से व्यवस्था या व्यवस्थया ये व्यवस्था हो गया कि प्रतिकल्प में थोड़ा थोड़ा अन्य होगा तो ये व्यवस्था बन जाएगा तो इसलिए वास्तव है पूर्व पक्ष ये शंका दिया सिद्धांति पूर्व पक्ष भाष्य में कहता है कलपसर्ग भेदात संवादश्रुतीना उत्पत्तिश्रुतीना चतिसर्गम अन्यथावती चेत कल्पसर्ग भेदा कल्पेशु सर्ग प्रतिकल्प में जो स्वर्ग सर्ग अर्थात सृष्टि सृष्टि का भेद से संवादश्रुतीना उत्पत्तिश्रुतीना चो कथा प्राणसंवाद और जो उत्पत्तिश्रुति ये भी सतिसर्गम था प्रतिसृष्टि में ये अन्य अन्य हो जाएंगे तो इसलिए ये सब वास्तव है कि चेत सिद्धांत कहता है कि न टिका में सिद्धांत कहता है सिद्धे प्रामाण्य व्यवस्था कल्पियतें आप अभी व्यवस्था कल्पना करते हैं क्योंकि मान करके कि ये सब पदार्थ वास्तव है उनके लिए व्यवस्था बना रहे हैं तो प्रमाण सिद्ध हो वस्तु है तो वस्तु तो के लिए व्यवस्था अब वस्तु ही अभी सिद्ध नहीं हुआ वास्तव बोल करके उसके लिए क्या व्यवस्था का चिंता करते हैं तो वस्तु सिद्ध होने से व्यवस्था और आप व्यवस्था को सिद्ध करके वस्तु का प्रमाण देना चाहते हैं ये तो हो जाएगा सिद्धांत कहते हैं सिद्ध प्रामाण्य व्यवस्था कल्प्यते सिधे प्रामाण्य वस्तु तो नहीं द्वैत वस्तु में प्रामाण्य सिद्ध हो तो फिर आप व्यवस्था कल्पना करेंगे तो न अद्यापि सिद्धम वही प्राण्य ही, ही द्वैत में प्रामाण्य यही सिद्ध नहीं हुआ इतनी उत्तर आगा भाष्य में इतिचर चेत कहा कह यथोक्त तो बुद्धिवतार प्रयोजन व्यतिरेकेण सिद्धांत कहता है कि ये जो उत्पत्ति श्रुति और ये जो कथा है प्राणादि आख्यायिका ये सब निष्प्रयोजन है निष्प्रयोजन होने से उसको वास्तव मानने का कोई आवश्यक नहीं है त तो सिद्धांत कह दिया निष्प्रयोजन पूर्वपक्ष कहेगा निष्प्रयोजन कैसा है, दिखाता है। तो टीका में पूर्वपक्ष शंका दिखाते हैं तासाँ प्रयोजनवत्व त्वया भी स्वीकृत आशंका अहम उनका प्रयोजनवत्व आप भी तो स्वीकार करते हैं जो वाक्य है उनका प्रयोजनवत्व आप स्वीकार के हैं वो सब आवश्यक है अभी आप कहे थे कि उपाय स्वतारा नास्तिक भेद कथंचन वो अद्वैत में बुद्धि का अवतरण के लिए ये प्रयोजन है सिद्धांत कहता है ये बात ठीक है भाष्य में निष्प्रयोजन बुद्धि अवतार प्रयोजन व्यति यथोक्त अद्वैत में बुद्धि अवतारण ये प्रयोजन है ये प्रयोजन छोड़कर के अन्य कोई प्रयोजन नहीं है इतना ही प्रयोजन है केवल उपाय मात्र है ठीक है मैं प्रयोजनांतराभावं प्रकटयती नहीं अन्य प्रयोजन नहीं है अन्य इति प्रयो प्रयोजनातरम तस्य अभाव अन्य प्रयोजन नहीं है इसको दिखाते हैं भाष्य में नहीं अन्य अन्य प्रयोजनवत्व संवादोत्पत्तिश्रुति नाम शक्यम कल्पयुम संवाद और उत्पत्तिश्रुतियों का अन्य प्रयोजनवत्व कल्पयुम नहीं सक्यम ये जो संवाद श्रुति और उत्पत्तिश्रुति इनका कोई अन्य प्रयोजन है ऐसा आप नहीं दिखा पाएंगे इतना ही प्रयोजन है कि अद्वैत में बुद्धि अवतारण करने के लिए तो सृष्टि को देखने से धीरे धीरे अद्वैत का अनुभव आना है भिन्न तो भिन्न सर्ग में हो है, उसको क्या उत्तर मैं सिद्धांति तो सिद्धांति कहता है कि भिन्न सर्ग में भिन्न होता है इसको दिखा करके आप प्रामाण्य सिद्ध करना चाहते हैं और प्रामाण्य अगर जिसको सिद्ध करना चाहते हो पदार्थ है क्या आप कहेंगे क्या भिन्न सर्ग में बंध्यापुत्र भिन्न हो जाएगा ऐसा कह सकते हैं हम नहीं कह सकते पहले पदार्थ का प्रामाण्य सिद्ध हो तब हम कहेंगे कि ये भिन्न कल्प में भिन्न हो जाता है बंध्यापुत्र छोड़िए स्वप्न में हम कहेंगे कि कल हम स्वप्न जैसा देखा था आज वही देखा हम गंगा जी में जा रहा है स्नान करने के लिए किंतु अलग दिन देखा कि कल तो हमारे साथ रामानंद जी थे आज तो किन्तु श्यामानंद जी है तो देखिए तो अर्थात तो अभी अलग अलग हो सकता है क्योंकि दो अलग अलग दिन स्वप्न देखा ना इसमें भेद हो सकता है अर्थात आप व्यवस्था भेद देखा करके वस्तु में तात्पर्य सिद्ध करना चाहते हैं सिद्धांत कहता है कि पहले वस्तु में तात्पर्य सिद्ध हो एक साथ वस्तु है उसके लिए आप व्यवस्था दिखाएंगे वस्तु तो वस्तु में ही सिद, ही सिद्ध सिद्ध करना चाहता है, ये नहीं अलग अलग हुआ तो इसलिए स्वप्न तो वास्तव होगा तो अलग अलग दिन में स्वप्न अलग अलग हो सकता है स्वप्न वास्तव नहीं हो जाएगा सिद्धांत ही दिया टीका में दिया था ना बा का है इसे बताने के के लिए इसको और हाँ? जो अलग-अलग पूर्व पक्ष स्वस्थ में तात्पर्य है।, है।, हाँ? है दिखाया की अर्थात ये मतलब हो सकता है तो सिद्धांति कहा कि तो उसके लिए दृष्टान्त दे देगा सिद्धांति आगे फिर स्वप्न दो दिन स्वप्न देगा थोड़ा थोड़ा अलग हुआ तो वो स्वप्न अलग ही है ये स्वप्न अलग है इसके चलते स्वप्न वास्तव में नहीं हो, हो जाएगा इसी प्रकार अर्थात अगर पूर्व पक्ष मान लेगा कि ये जगत भी स्वप्नवत्त है परमार्थिक दृष्टि से सिद्धांति खंडन करता है व्यावहार दृष्टि से नहीं सिद्धांति किंतु तो न्यायिक मतलब पूर्व पक्ष किंतु तो न्यायिक पारमार्थिक दृष्टि से वास्तव सिद्ध करना चाहते हैं सिद्धांति इसको निराकरण करता है आप व्यावहारिक सत्ता मान लीजिए चलेगा किंतु ये कारिका कार्य ये कार तो व्यावहारिक सत्ता को भी स्वीकार नहीं करते इसलिए तो बहुत तो ऊंचा है ये बार बार विचार करने से धीरे धीरे व्यावहारिक सत्ता ये भी थोड़ा कमजोर हो, हो जाता है क्योंकि कहते ना शास्त्रेण नश्येत परमार्थ रूपम अभी हम लोग शास्त्र सुनने के बाद परमार्थ रूप ये नाश हो जाता है ये परमार्थिक नहीं है जगत किंतु व्यावहारिका ये व्यावहारिक भी शिथिल होगा जितना जितना हमको ये आत्मतत्व अर्थात निध्यासन जितना मतलब दृढ़ होगा ये व्यावहारिक सत्ता भी इतना दुर्मल हो जाएगा तभी तो जा करके ये कार्यक्षमम नश्यति चाप और अपरोक्ष ज्ञान होने से इसका कार्यक्षमता भी चला जाएगा तो अपरोक्ष जितना दृढ़ हो जाएगा कार्यक्षमता उतना चला जाएगा अपरोक्ष जब बिल्कुल दृढ़ हो जाएगा कार्यक्षमता एकदम नहीं रहेगा पूर्व संस्कार वस तो थोड़ा बहुत नाटक कर देगा फिर आगे धीरे धीरे जैसा भूमिका ऊपर चलेगा वो भी नहीं करेगा बंद हो जाएगा तो संस्कार वश उसी को कहते हैं कि अज्ञान लेस थोड़ा बहुत कर जाएगा आगे ठीक है हमें प्राणादि भाव प्राप्तये ध्यानार्थम प्राणादि संकीर्तनम अभिपूर्व पक्ष दूसरा संकल आ रहे हैं ठीक है अभी ये सब मिथ्या है आरोपित मात्र है किंतु प्राणादि भाव प्राप्ति करने के लिए ये ध्यान के लिए प्राणादि का संकीर्तन हुआ है ये मानो तो प्राणादि का जो संकीर्तन हुआ है तो सिद्धांत के हैं उसके लिए कहते हैं मतलब पूर्व पक्षी इसके लिए टीका में आ जाए वाक्य देता है तम यथा यथा उपासते तदेव भवती श्रुते ऐसे मुद्द उपनिषद में कहा गया जैसे जैसे उपासते उपासते चिंत जैसा चिंतन करेगा ऐसा ही वो हो जाएगा इसलिए प्राणादि भाव का चिंतन करने से प्राण प्राणरूप हो जाएगा प्राण रूपता श्रेष्ठ हो जाएगा, जाएगा। स्वनाम श्रेष्ठस् ज्येष्ठ भवती ऐसे गृह नहीं करगा प्राण उपासक कर जहाँ रहेगा अपने लोगों के अंदर में वो ज्येष्ठ श्रेष्ठ होगा तो पूर्व पक्षी ये बात कहता है अर्थात ध्यान के लिए सिद्धांत कहता है पूर्व पक्षी भाष्य में तथा तो प्रतिपत्त चेत तथात्व तथा तो अर्थात तो श्रेष्ठत्व तो, प्राण जैसे श्रेष्ठत्व तो है उसका प्रतिपत्ति के लिए ध्यान करने के लिए ये बात कहा गया है इसलिए मिथ्या नहीं है सिद्धांत कहता है आगे भाष्य में कलहो टीका में न्यायसाम्या कलहादि ध्याना तथा प्राप्ति फल स अगर आप कहते हैं यथा यथा उपासते तदेव होती अभी वो प्राण का उपासना करेगा और कथा में है कि विवाद हुआ अभी उसका भी कथा का ध्यान करने से वो विवाद का भी ध्यान करेगा तो इसलिए कहते हैं ना महाभारत गृहस्थ लोग घर में नहीं पढ़ेंगे क्यों उससे विवाद ज़्यादा होगा महाभारत पढ़ने से भागवत पढ़ सकते हैं रामायण पढ़ सकते हैं ये तो नहीं पढ़ेंगे तो कहते हैं जैसा ध्यान करेगा ऐसा होगा तो न्याय साम्य उसमें कलह है तो ध्यान करेगा तो ध्यान कलहादि तो ध्यानात् तत्प्राप्ति तो फिर कलह इत्यादि ये विषय प्राप्त हो जाएगा आख्याय का में ये बात भी है फल सै भाष्य में कहते हैं न अच्छा आज टीका में तच्छ अनिष्टम इति परिहरते कहीं पूर्वपक्ष कहेगा ठीक है प्राप्त हो सिद्धांति कहता है ये तो अनिष्ट है चित्त तो चित्तूषित हो भाष्य में न कलह उत्पत्ति प्रलयाना प्रतिपत्तिर अनिष्टवाद ये जो प्राणादीना कलह और ये उत्पत्ति प्रलय ये सब इनका ज्ञान ये अनिष्ट है जगत का उत्पत्ति जगत का प्रलय ये सब ज्ञान अनिष्ट है और प्राणों का जो कलह इसका ध्यान करने से ये भी सब अनिष्ट है टीका में प्राण संवाद श्रुतीनाम प्राण वैशिष्ट अवबोधना बोध अवतारात्व उपपाद्य दिकम उपस प्राणसंवाद श्रुति नाम प्राण का संवाद कहने वाले जो श्रुति है आख्यायिका उसमें प्राण का वैशिष्ट का अवबोध अवबोध ज्ञान इसका अवतार अवतार अर्थात बुद्धि में बैठा देना प्राण विशिष्ट है विशिष्ट तो, है अर्थात तो श्रेष्ठ है प्राण श्रेष्ठ है यही बुद्धि में अवतारण कर देने के लिए प्राण संवाद इसको उपादन करके ये हो गया दृष्टांत इसी प्रकार के दार्षांतिक हो गया सृष्टि श्रुति इसके लिए उपसंगार करते हैं भाष्य में तस्मात्पत्ति आदि श्रुत य आत्मिकव बुद्धि अवताराएव नान्य कल्पय युक्ता है तस्मात्पत्ति आदिश्रुतः उत्पत्ति आदि को कहने वाले आत्मा का एक ये ही बुद्धि में अवतारण कर देने के लिए आत्मिकव बुद्धि अवतारा आत्मन एकत्व और तत्सब्धि बुद्धि वो भी षष्टि आगे फिर तस्य तस्वतार ये सब सृष्टि है न अन्यथा अन्य कार्यों के लिए ये सब श्रुति नहीं है कल्पयितुम कल्पयुक्ता अन्यथा कल्पना नहीं किया जा सकता है केवल अद्वैत का ज्ञान के लिए ठीक है मैं उत्पत्तिश्रुती उत्पत्तिपरवाभाव फलित चतुर्थपष्टंबेन स्पष्टी उत्पत्तिश्रुतीना उत्पत्तिपरत्वाभाव श्रुति का परत्व नहीं है परत्व पर तात्पर्य उत्पत्ति में तात्पर्य नहीं है नहीं होने से फलि क्या अर्थ हुआ कि हैं चतुर्थ पद अवष्टंभन स्पष्ट है चतुर्थपाद हो गया नास्ति भेद कथन उपाय सोवताराय नास्ति भेद कथन चन तो इसके आधार पर अभी कहते हैं भाष्य में खतो नास्ति उत्पादी उत्पत्ति आदि कृतो भेद कथंचन तो इसलिए उत्पत्ति आदि के चलते ये जगत में ये सब भेद ये कथंशन नहीं है जगत में कोई भेद नहीं है कल्पित भेद है तो कल्पित तो भेद जितना जितना निश्चय होगा व्यवहार उतना उतना शिथिल हो जाएगा अच्छा ये पंचदश श्लोक उच्चारण करेंगे तो तो ता ता आगे ठीक टीका में कहते हैं उत्पत्तियादि श्रुति विरोधम अद्वैते परिहत्य उपासना विधि अनुपत्ति विरोधम परिहृते उत्पत्तियादि श्रुति का विरोध अद्वैत स्वीकार करने से होगा ऐसे पूर्व पक्षी कहता है अगर आप अद्वैत कहेंगे उत्पत्ति आदि श्रुति का विरोध होगा उत्पत्ति होता है आकाश वायु तेज जल ये सब और आप कहेंगे कि अद्वैत है कैसे होगा उत्पत्ति श्रुति का विरोध होगा अभी उसका परिहार सिद्धांत कर दिया ये केवल उपाय है अद्वैत तो में दृढ़ करने के लिए कोई भेद वास्तव नहीं है परिहृत्य अभी पूर्व पक्ष दूसरा संकल ला रहा है अगर भेद नहीं रहेगा उपासना विधि अनुपपत्ति, उपास्य उपासक कैसे होगा अगर, अगर अद्वैत तो हो जाएगा वेदांति लोग हैं अद्वैत तो में सबसे अच्छा, अच्छा उपासना होगा अद्वैतवाद तो कहेंगे अद्वैत तो हो जाएगा तो उपासना करेंगे ही कैसे तो ये परस्पर में ये विरोध होता है द्वैत का बुद्धि अद्वैत को ग्रहण नहीं कर पाने से वो कहेगा कि अद्वैत होने से ये उपासना कैसे होगा उपासना विधि अन्यथा अनुपत्ति मतलब उपासना विधि अनुपत्ति हो जाएगा द्वैत से अभावे उपासना विधि अनुपत्ति इसलिए उपासना विधि अनुपत्तिया द्वैतम स्वीकृत स्वीकर्तव्यम ये पूर्व कहेगा उपासना नहीं हो पाएगा विरोधम परिहरती इसलिए ये आनंदगिरि जी महाराज जी वहाँ कहते हैं बृहद वार्तिका का मंगलाचरण में तो प्रणाम का अर्थ जैसे वो किरणावली में तर्क संग्रह में कह दे कह दे कि स्व अपकर्ष बोधानुकूल व्यापार स्वस्य अपकर्ष, इसका बोध कराने का अनुकूल व्यापार प्रणाम अर्थात तो हम कहते हैं कि मैं आपसे कनिष्ठ हूँ ये प्रणाम का अर्थ है स्व अपकर्ष अनुकूल स्व अनु, अपकर्ष बोध अनुकूल व्यापार इस प्रकार कह देते हैं नया एक लोग वो कहते हैं कि काय मन वाक इसमें स्वरूप में अवस्था ना यही प्रणाम है अर्थात जिसको प्रणाम करते हैं और जो प्रणाम करता है ये एक ही है ये एक ही कब हो जाएगा जब तक तो थोड़ा भी शरीर भाव रहेगा वो एक कभी नहीं होगा अर्थात वो कहते हैं कि प्रणाम करने का समय में हमारा ये चित्त निर्मनस्थ होना चाहिए ऐक्य में स्थिर होना चाहिए इसलिए हम लोग बार बार विचार करते हैं ना दिन में हम कम से कम तो दस प्रणाम तो करते हैं सुबह तो मंदिर में पाँच करते हैं शाम को तो पाँच कम से कम करते हैं बाकी आपस में भी और कहीं कर लेते हैं तो जब भी प्रणाम करते हैं हमको ध्यान देना होगा कि ये बंद होना चाहिए ये बंद होना चाहिए और हर बार बंद होगा तो इसका संस्कार बढ़ेगा धीरे धीरे साल में तो हिसाब करते हैं ना साढ़े तीन हजार हो जाएगा साढ़े तीन हजार कोई संस्कार बनेगा तो कितना बलवान होगा तो तब क्या होगा जब भी हम प्रणाम करेंगे ये हमको वो स्थिति आएगा और धीरे धीरे इसका समय भी बढ़ेगा प्रथम बार अगर आधा क्षण होगा तो एक साल के बाद देखेंगे वो पाँच सात सेकंड तक तो वो बंद रहेगा और हम जब खड़े खड़े सीधा प्रणाम कर देते हैं थोड़ा झुक जाते हैं थोड़ा झुक जाने से थोड़ा अधिक समय बंद हो जाएगा तो प्राण बंद हो जाएगा ये बिल्कुल तर्क मतलब तर्कसंगत है अगर हम घुटने में प्रणाम करेंगे थोड़ा और अधिक होगा साष्टांग प्रणाम करेंगे और अधिक समय बंद रहेगा ये तो ये हमारा शास्त्रों सब जो विधि कहता है ना वो बिल्कुल एकदम आप विचार करेंगे धीरे धीरे और करने से हमको अनुभव होता है अनुभव होने से आपको लगेगा कि जब उनका एक दो अनुभव आएगा हाँ ये करने से तो होता है देखेंगे तब जो कहा गया शास्त्र में सब ठीक ही है आगे करते चलना आ, तो वहाँ कहते और... ये क्रीडावली में दिया है देखेंगे जो बिल्कुल अवतरणिका में है चतुर्थ पृष्ठा में शायद है दक्षिण पार्श्व में देखेंगे हाँ? स्व अपकर्ष बोधानुकूल व्यापार है तो वो कहते हैं कायम मन वाक इसमें स्वरूपों में अवस्थानम इस प्रकार की रहना चाहिए हरिय मांडू के कार्य अंतिम में तो कहेंगे तो नमस्कुरो यथावलम अद्वैत को जानते हुए भी फिर भी हम नमस्कार करते हैं तो वो सुख और व्यास जी को कैसे कहते हैं अद्वैत में कि नमस्कार के साथ कहते हैं यथावलम कहते तो जितना हो सके तो ये अन्य अन्य जगह में ये सरस्वती जी कहते हैं मधुसूदन सरस्वती जी संयुक्त सारिका में वो कहते हैं कि तो अगर आपको द्वैत का भाव थोड़ा हो रहा है जिस मैं आप प्रणाम करने जा रहे हैं अगर आपको थोड़ा द्वैत का भाव हो रहा है जब तक तो द्वैत का भाव है तो द्वैत बुद्धि से प्रणाम कर जाए हमसे श्रेष्ठ है और जैसे ही आपको प्रणाम करते करते आपका द्वैत भाव चला गया तब तो, तो अद्वैत हो गया तब तो, तो श्रेष्ठ है अर्थात ये प्रणाम का भी तात्पर्य है कि अद्वैत में ले जाने का प्रणाम प्रणाम करने करने से पहले हमारे पास का रहता है Boz, करते हैं तो अगर हमारा ये अद्वैत का संस्कार धीरे धीरे बने तब तो हम जिस प्रणाम करने के लिए जाते हैं हम घूसते हैं जब भाष्यकार भगवान को प्रणाम करते हैं जैसे ही प्रणाम करते हैं तो अगर हमारा विचार हो हो करके बार बार हमारा संस्कार आ गया प्रणाम करने का समय इसको बंद करना है तो हम प्रणाम करने का समय में हमारा वो बुद्धि उठ जाएगा कहेगा अभी उसको बंद करना है ना उसको बंद करके प्रणाम करेंगे संस्कार नहीं तो चलता रहेगा किन्तु धीरे धीरे हम करेंगे तो धीरे धीरे ये बंद होगा और अगर हम घुटने में करते हैं शास्त्रांग करते हैं वो तो बंद हो ही जाएगा कम से कम हम जब कहते हैं ना ये जो ये कहा जाता है हम लोग का जो शास्त्र में अर्थात तो बद्धांजलि होकर के बक्ष में ये रहना चाहिए ऐसा रहेंगे कहेंगे देखेंगे तो बिल्कुल आप ऐसा करके प्रणाम कर दें आपका सांस बिल्कुल बंद नहीं होगा ऐसा करेंगे थोड़ा होगा और तो शास्त्र में तो कहा गया अगर आप देवता को ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं तो आपका बाहु बाहुकर्णस्पर्श होना चाहिए अर्थात अगर ब्राह्मण को अथवा देवता को उसमें प्रणाम करते हैं तो ऐसा करना चाहिए और हम लोग भी ऐसा देखे थे पहले हमको उस समय में समझ में नहीं आता था वो कहेंगे प्रभु करके ऐसा है लो हम लोग तो छोटे थे तो दूसरे को जो कहते हम देखे थे उससे हमको समझ में नहीं आता है। हाथ उठा करके ये तो द्रौपदी वाले घटना हो गया तो ऐसा क्यों करता है किंतु बाद में शास्त्र पढ़ने से वो कहता है तो अलग अलग अथा वर्ण के लिए अलग अलग ये करते हैं तो ये सब आप हाथ उठाए दोनों हाथ उठा करके ये करिए यहाँ तक जाएगा ये बंद हो जाएगा सांस ये सब विधान जो कहा गया करके देखेंगे वो सब बिल्कुल एकदम ठीक है यहाँ कहते हैं उपासक उपास्य ये भेद नहीं रहेगा तो उपासना ये विधि का विरोध हो जाएगा हम आश्रस्त्रीन मध्यमोत्कृष्टदृष्ट उपासनोपदीय तदर्थमुकंपया आश्रमाधीन मध्यमो उत्कृष्टृष्ट तदर्थ अनुकंपया उपासना उपदिष्ट आश्रमा आश्रमा अर्थ आश्रम आश्रमो अश् अस्ट आश्रम वर्षादेभ्यो अच्आ अर्थ्रमला आश्रम वाला तीन प्रकार की होते हैं तो क्या क्या कहते हैं हीन दृष्ट मध्यम दृष्ट उत्कृष्ट दृष्ट हीन दृष्टि ये हीना दृष्टि ये शाम हीना ये ते ही दृष्टि अर्थात कार्य में दृष्टि है और मध्यम दृष्टि वाले हो गए कारण में दृष्टि और उत्तम उत्कृष्ट दृष्टि हो गए शुद्ध में दृष्टि अर्थात कार्य कारण से अतीत होकर कभी भी प्रणाम करते हैं कभी भी पूजा होता है तो वो उसी परमात्मा का ही पूजा होता है तो चाहे हम गुरु का पूजा करें चाहे शिव जी का पूजा करें चाहे वशुकर भगवान का किसी का भी पूजा करें वही शुद्ध चैतन्य का ही पूजा होता है कहीं भी पूजा होता है तो भंडारा में जो पूजा करते हैं उस समय भी हमको ये बुद्धि रखना है ये शरीर का पूजा नहीं है ये तो उसी परमात्मा का ही पूजा हो रहा है अर्थात स्वयं भी उस पूजा में सम्मिलित हो जाना है तो ये तीन प्रकार की ये दृष्टि हुआ कार्य के ऊपर अधिक दृष्टि जा रहा है तो ये क्या है क्या है तो ये हीन दृष्टि हो गया कारण के ऊपर ये क्यों ऐसा हुआ है क्यों ऐसा हुआ है ये मध्यम पर कार्य कारण अतीत तो हो गया ये परमात्मा इसी रूप से नाना रूप हुआ है ये सब चल रहा है तो ये दृष्टि दृष्टि अर्थात किस प्रकार की ज्ञान का सामर्थ्य है तो तदर्थम अनुपम्पया इयम उपासना उपदिष्टा तदर्थम अर्थात ये हीन और मध्यम दृष्टि के लिए ये अनुकंपा से उपासना उपदिष्टा उपासना कहा गया है उत्कृष्ट दृष्टि प्राप्त करने के लिए ऐक्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए ये सब कहा गया है ये पंचोदशी में एक शंका दिखाए हैं तो ये तो ब्रह्मशास्त्र है विचार शास्त्र है, है इसमें क्यों उपासना का कथन किया गया चांदो्य में प्रथम पाँच अध्याय उपासना है केनोपनिषद में द्वितीय अध्याय से लेकर के उपासना हो जाएगा प्रश्न उपनिषद में प्रथम द्वितीय तृतीय पंचम ये चार प्रश्न उपासना पर्वक है गृहदारण्य का प्रथम अध्याय चला गया उपासना पर्वक आगे पंचम ष्ठ ये भी उपासना पर्वक चले गए इतने सारे उपासना क्यों कहा जाता है ये तो ज्ञान का बात है उपासना द्वैत को कथन करेगा तो वह पंचदशिकार यही समाधान देते हैं उपासत तो ए बात्र ब्रह्मशास्त्री भी चिंता उपासतों अपि अत्र ब्रह्मशास्त्रे अपी चिंतित है ब्रह्मशास्त्र में कहा ज्ञान प्राग्नभ्यासीन पश्चात ब्रह्माभ्यासन तत्वे तो प्राग्नभ्यासिन जो पहले उपासना नहीं किए हैं चित्त में एकाग्रता नहीं है हम सुनते हैं सुनने पर भी वो क्यों हमें बैठता नहीं क्योंकि हमारा चित्त में एकाग्रता नहीं है वो जितना अंदर जाता है बाकी सब विचार उसको हिला देते हैं तो इसलिए कहते हैं कि प्राग अनाभ्यास न होने पर भी ब्रह्माभ्यास न जब हम ये उपासना प्रकरण सुनते हैं हमारा चित्त धीरे धीरे थोड़ा एकाग्र होता है तब हम विचार प्रकरण के लिए समर्थ होते हैं ये कहा जाता है तो उपासना करने से चित्त एकाग्र होता है आगे टिका में आश्रमीण वर्णिन कार्य ब्रह्म उपासका ही अर्थात आश्रम आश्रमेण वर्णिन कार्य ब्रह्म आश्रमेण वर्णिन सूत्रम ए श्लोक में किन् आश्रमा तीका में कहते हैं आश्रमीण अर्थात इन प्रत्यय करके दिखाते हैं अर्थात श्लोक में जो है अच्छ प्रत्यय हुआ है और साथ आज व्योच अर्थात आश्रम वाले आश्रम वाले क्या होते हैं कहते हैं कार्यब्रह्म उपासका हीन दृष्ट्य कार्यब्रह्म हिरण्यगर्भ का उत्पत्ति होता है जन्म होता है इसलिए उसको कार्य कहते हैं कारण ब्रह्म उपासका मध्यम दृष्टि कारण ब्रह्म ईश्वर उसका उपासना करने वाले मध्यम दृष्टि है अद्वितीय ब्रह्म दर्शन शिला शिला शिला शिला है ना हद्वितीय ब्रह्म दर्शन शिलास्तु उत्तम दृष्टि है अद्वितीय ब्रह्म दर्शन शिला ये उत्तम दृष्टि वाले तीन प्रकार के हो गए एवं एकु त्रिविधेशु मध्ये ये तीन प्रकार के बीच में तध्या मंदा मन, मध्यमा च उत्तम दृष्टि प्रवेशाथम दयालुना वेदेन उपासना उपतिष्ठा ये तीनों के बीच में मंद और मध्यम जो है कार्य कारण में जिनका दृष्टि है उत्तम दृष्टि में प्रवेश करने के लिए उत्तम दृष्टि प्रवेश तथा प्राप्ति के लिए दयालु दयालुना वेदेन वेद दयालु है उसके लिए है। उपासना किए मतलब उपासना उपदेश किया है धीरे तो धीरे उपासना से चित्त एकाग्र होने से उत्तम दृष्टि होता है तथा च उपासना अनुष्ठानद्वारण उत्तम एक दृष्टि क्रमेण प्राप्त उत्तमेश अंतर्भविष्य तथा च उपासना अनुष्ठान द्वारण उपासना का अनुष्ठान करके उत्तम एक तो दृष्टि क्रमण प्राप्त जो एक तो दृष्टि है उत्तम उसको क्रम से प्राप्त करेगा करके उत्तम न अंतर अंतर्भविष्य उत्तम दृष्टि दृष्टिवाला में वो अंतर्भाव हो जाएगा तो उपासना का ये फल है इसलिए उपासना करना है हम लोग इतना जो रटते हैं ये से उपासना है जब हम विचार नहीं करते हैं तब तो, तो रटन होना ये जरूरी है चलते फिरते भोजनालय में जाते हैं मंदिर में जाते हैं गंगा जी में जाते हैं तो श्लोक इत्यादि का रटन चला ये अच्छा है तो बाहर का प्रभाव भी थोड़ा कम हो जाता है आगे टीका में श्लोक ब्यावर्त्याम आशंका माह श्लोक ब्यावर्त्याम कैसा समाज कहेंगे श्लोकव्यावर्तिया श्लोकम तो ठीक थी। है श्लोक आशंका यावर्त्य कौन हो गया तो क्या तो तो श्लोक ही तो चला जाए। जाएगा श्लोक से न मतलब श्लोक से करने से मतलब श्लोक से श्लोक से व्यावर्तियत श्लोक से व्यावर्तिय तुम अर्थात तो तो श्लोक ही व्यावर्त्य हो गया मतलब तो श्लोक का निराकरण हो गया श्लोक ये श्लोक क्यों आ रहा है एक आशंका को निराकरण करने के लिए इसलिए श्लोक ए न्यावर्त एक आशंका है गुरुपक्षी का ये श्लोक इसका निराकरण करेगा श्लोक व्यावर्त्य नहीं होगा क्योंकि श्लोक तो ग्रंथकार कह रहे हैं वो तो रहेगा श्लोक है ना ब्यावर्त्याम आशंका श्लोक के द्वारा जो आशंका का निराकरण करेंगे भगवान भाष्यकर पहले आशंका को दिखाएंगे ये आशंका हो जाएगा अवतरणी इसलिए ये श्लोक इस आ रहा है कि आशंका को दूर करने के लिए ठीक है अब समय पर ओ पूम पूर्ण मेता पूर्ण पूर्ण मे